अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की बारहवीं कंडिका का मूल मूल विचार हम लोग कर चुके हैं व्याख्यान रूप इस कंडिका के भाष्य का विचार होना है ग्यारहवें मंत्र तक इस खंड में अपरा विद्या का जो विषय है उसका विस्तार से वर्णन हुआ और ब्रह्म विद्या के यानि पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए द्वितीय मुंडक प्रारंभ होना है इसलिए द्वितीय मुंडक के अवतरण स्थानीय एक प्रकार से ये दो मंत्र आ रहे हैं प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के अंतिम दो मंत्र वे हैं द्वितीय मुंडक का एक प्रकार से उपक्रम भूमिका और इन दो मंत्रों में बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या संप्रदाय मैं आचार्य और शिष्य ये दो हुआ करता हैं तो उसमें आज शिष्य का कर्तव्य बताने वाला ये बारहवा मंत्र है और आचार्य के कर्तव्य को बताने वाला तेरहवा मंत्र है तो ब्रह्म विद्या परम्परा में जो विद्या दान लेने वाला है उसे क्या करना है और विद्या दान लेने वाले को क्या करना है ये इन दो मंत्रों के द्वारा बताया जा रहा है परा विद्या का दान लेने वाले को बारहवें मंत्र के पूर्वार्ध ने बताया पहले अपरा विद्या का जो विषय है उसका अच्छी तरह से विचार करके यथार्थ स्वरूप निश्चित करें अपर विद्या के विषयभूत साध्य साधनात्मक संसार के विचार से संसार का वास्तविक स्वरूप विषयक निश्चय करें परीक्ष लोकान कर्मचितान इससे बता और फिर वो परीक्षा यानी वास्तविक निर्णय संसार का हो जाए तो फिर क्या करें ब्रह्म विद्या का दान लेने वाला तो कहा निर्वेदम आयात तो किससे निर्वेद प्राप्त करना है तो जिसका विचार करके वास्तविक स्वरूप निर्धारित हुआ संसार का अनित्यवादि दोषयुक्त दोश यह संसार है ऐसा निश्चित हुआ तो उससे विरक्त हो जाए वैराग्य को प्राप्त करें और विरक्त होकर के क्या करें फिर संसार से तो अपरा विद्या का जो विषय था उससे विरक्त हुए पुरुष का ही ब्रह्म विद्या में अधिकार हैं ये एक प्रकार से पूर्वार्धने बताया इसलिए वैराग्यवान को कहा जा रहा है कि स विज्ञाथ गुरुम एव अभिग्छेत तो अपर विद्या के विषयभूत साध्य साधनात्मक संसार से अच्छी तरह से विवेकपूर्वक वैराग्य प्राप्त किया हुआ अधिकारी पराविद्या के विषय भूत विषयभूत अदृश्यादि विशेषणक ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत। गुरु के पास जाए और कैसे गुरु के पास तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो जो ब्रह्म विद्या की परंपरा के पूर्वाचार्यों से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर चुका है वेद तथा वेदार्थ जान चुका है उपनिषद आदि का अध्ययन करके उपनिषद अर्थ का जो अनुभव करता है तो उपनिषद अर्थ को जानने वाला वो हो गया और फिर उसे जो है जी रहा है उपनिषद अर्थ है अद्वैत ब्रह्म और उसे अद्वैत ब्रह्म में निरंतर जिनकी निष्ठा है वही एकमेव साधन अपनाया हुआ है तो माना जाता है वह ब्रह्मनिष्ठ है तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एव अभिगच्छेत और समित पानी यह स का विशेषण है वो बताता है शास्त्र विधि अनुसार यानी विनयादि संपन्न होकर के जाए इस प्रकार ये मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है तो भाष्य को देखा जाए परीक्ष ये प्रथम पद है इसकी व्याख्या भाष्कार भगवान प्रतिग्रहण करके प्रारंभ करते हैं परीक्षा परीक्ष प्रतिग्रहण है और यद यदद ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय इत्यादि शब्दों से बताया जा रहा है परीक्षा के विषय को परीक्षा शब्दार्थ है यथार्थ निर्णय पर्यवसायी विचार और विचार होता है स विषय उसका कोई ना कोई विषय होता है निर्विषय विचार नहीं होता कहे कोई विचार कर रहा कर है कहे क्या विचार कर रहा है कोई विषय नहीं है तो बिना विषय का कोई विचार नहीं होता तो परीक्षा यहाँ पर जो धातु हैं पर उपसर्वपूर्वक ईक्ष दर्शने उसका विषय बताया जा रहा है यद ये इत्यादि से तो विचार का विषय है अभी अभी विस्तार से जिसका वर्णन हुआ ग्यारहवें मंत्र तक द्वितीय खंड में अपरा विद्या के विषय का वर्णन हुआ है वही परीक्षा का विषय रहेगा इसलिए अपराविद्या के विषय को ही परीक्षा के विषय के रूप में भस्कर भगवान बता रहे हैं कि यद ये तत्त ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय स्वाभाविक विद्या काम कर्म कामकर्म दोषवत्षेय अद्यादोषवत पुषं प्रति विहितत्वात् विहित कार्यभूता लोका ये दक्षिणोत्तर मार्ग मगलक्षणता विताकरण प्रतिषेधातिक्रम दोष साध्या नरक तीरियक प्रेत लक्षणा यहाँ तक विचार का विषय बता रहा बताया जा रहा तान ये तान परीक्षा ये ये जो परीक्ष ये प्रथम पद है ना उसी की व्याख्या है यद ये से लेकर के उसका विषय बता करके और परीक्ष पद का अर्थ करते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमे सर्वतो याथात्म्य न अवधार्य ये परीक्ष पद की व्याख्या है इसमें तान ये परीक्ष ये जो सर्वनाम है तान, ये तान। तो ये तदोर नित्य संबंध के अनुसार तत् शब्द से उनका ग्रहण किया जाएगा जिन्हें पूर्व में यत शब्द से बताया जा रहा है तो यत शब्द से किसको बताया जा रहा है अपरा विद्या का विषय भूत साध्य और साधन को पहले साधन को बताया और फिर साध्य को बताया यहाँ तीन यथ शब्द हैं साधन को बताने के लिए यत शब्द हैं एक प्रथमांत और साध्य को बताने के लिए दो यत शब्द हैं ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता यहाँ पर एक ये शब्द है ना और दूसरा है ये च विता करण इत्यादि में ये शब्द ये तीन यत शब्द जिनका परामर्श कर रहे हैं उन्हीं का परामर्शक हैं तान ये तान ये सरोनाम <coughs> यानी साधन रूप कर्म अनुष्ठेय और उनका साध्य रूप लोक तो कर्म दो प्रकार का हैं इसलिए फल भी दो प्रकार का हो रहा है विहित और निषिद्ध विहित कर्म का फल दक्षिणोत्तर मार्ग गम्य है और निषिद्ध कर्म का आचरण करने से होने वाला फल तृतीय मार्गगम्य गम्य है तृतीय मार्ग है जाय स्वम्रियस्व तो पहले साधन को बताने वाला जो यत शब्द है इसको देखिए कि यद ये तत् ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय यानी जो पूर्व में आचार्य अंगिराजी ने सोनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए दो विद्याएं बताई थी उनमें से अपरा विद्या के रूप में बताया गया ऋग्वेदादि वो है ऋग्वेदादि अपर विद्या और उनका विषय द्वितीय खंड में बताया गया कर्म और उसका फल तो यहाँ साधन रूप विषय को लेना साध्य रूप विषय को आगे बताया जा रहा है इसलिए ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय यत वो है कर्म और उस कर्म का अनुष्ठान किनके द्वारा किया जाता है कर्मानुष्ठान के अधिकारी कौन है तो कहते हैं स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत् पुरुष अनुष्ठेयम ऋग्वेदादि विषय विशे का विशेषण है ऋग्वेदादि विषय शब्द से लेना कर्म को और उस कर्म का विशेषण है पुरुष अनुष्ठेयम पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय कैसे पुरुषों के द्वारा तो दोषवत् पुरुष अनुष्ठेयम् सदोष पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय जो अपर विद्या का विषय है कौन से दोष वाले पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय हैं तो कहा जो का जो स्वाभाविक अविद्या है स्वाभाविकी अविद्या अविद्या का विशेषण है स्वाभाविकी तो स्वाभाविक अविद्या वो है स्वभाव शब्द का अर्थ भी होता है मूल अविद्या और स्वाभाविक का अर्थ हो जाएगा उस मूल अविद्या का कार्यभूत जो कार्य अविद्या वो है अध्यास सक्रिय कार्यकरण संघात में आत्माभिमान अपने आप को करता भोक्ता समझने वाला उसमें अपने आप को करता भोगता समझना ये दोष है यही स्वाभाविकी अविद्या है, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास ये स्वाभाविकी अविद्या हुई और ये यदि भोक्तापना है तो फिर कामना भी होगी तो कामना नाम का दोष भी आएगा जिसमें भोक्तृत्व अध्यास है उसमें उसे भोग्य पदार्थ विषयनी कामना होगी और वे भोग्य हैं आहिक पारलौकिक दो प्रकार के तो दोनों प्रकार के पदार्थों की उसे कामना होगी पहले हुआ हाँ पहले हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास और भोक्तृत्व अध्यास मूलक दूसरा दोष आया आहिक पारलौकिक भोग विषयक इच्छा वो भी दोष है और फिर वो दोष शांत नहीं बैठने देता जब अधिक पारलौकिक भोगों की इच्छा हुई तो जिन भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा हुई है उन पदार्थों की प्राप्ति के जो साधन हैं उसे जानने के लिए तथा अपनाने के लिए वह काम नाम का दोष प्रेरित करेगा तो वो हुआ कर्म फिर कर्म होता है हाँ? कर हाँ, कर्म और कर्म शब्द से दो प्रकार का कर्म एक तो अविद्या का विषयभूत जो कर्म है जिसे अनुष्ठेय बताया जा रहा है वो कर्म तो लेना ही और पूर्व कर्म जो है व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसके दो अंकुर निकलते हैं एक बनता है अपूर्व जिसे धर्माधर्म अदृष्ट कहा जाता है जो भी हम करेंगे उससे एक होगा पाप पुण्य पापात्मक पापा अपूर्व वो भोग कराता है वो प्रारब्ध बन करके जब उपस्थित होता है तो भोग कराता है वो भी प्रेरक बन जाता है अपना फल भुगवाने के लिए प्रेरक बनता है न और एक दूसरा अंकुर होता है जो कार्य बार बार व्यक्ति करता है तो वैसा ही कार्य करने की वासना बनती है संस्कार बनता है वो बनती है प्रेरक वो भी कर्म से बनी है इसलिए कर्म वासना उसे भी कर्म कहा जा रहा है वो भी प्रेरक है कामना के तरह ही प्रेरक बनेगा वो स्वभाव संस्कार तो वो जो कर्म है वो दोष भी जिसके अंदर है कर्म वासना तो अविद्या यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास काम यानि भोग विषयनी इच्छा और कर्म यानि कर्म वासना ये प्रेरक दोष हैं पहले से और जन्मत ही ये दोष पूर्व जन्म से अनुवर्तित हो गए हैं जिन पुरुषों में उन्हें कहा जाएगा स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष तो वेद फिर उनके लिए ऋग्वेदादि रूप अपर विद्या का जो विषय है अनुष्ठेय अग्निहोत्रादि उसे बताता है करो करके, इसलिए वो हुआ इन पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय तो यत ये तद ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेयम यह भी परीक्षा का विषय है साधन <coughs> और एक विशेषण उसका और इसका विधान भी किसके लिए किया गया है यानी दोषवान पुरुष के द्वारा ही अनुष्ठेय क्यों बताया जा रहा है इसे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु बताते हैं भास्कर भगवान कि अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम प्रति विहितवात् वेद के द्वारा ये अविद्यादि दोष जिस मनुष्य में हैं उसी मनुष्य के लिए विहित है अविद्यादि दोषों से रहित जो हैं उसे वेद बता नहीं सकता न करा सकता है कि तुम अग्निहोत्रादि करो संध्यावंदनादि करो ऐसा निर्दोष व्यक्ति को वेद विधान करे भी तब भी वो प्रवृत्त नहीं हो सकता इसलिए वेद के द्वारा इन्हीं दोषों से दूषित चित्त वाले मनुष्य के लिए अपर विद्या का विषय अग्निहोत्रादि कर्म विहित होने से ये अविद्यादि दोषवान पुरुष के द्वारा ही अनुष्ठे हैं जिसके लिए जो कर्तव्य बताया जाएगा वह उसके लिए साधन होगा वेद सबका हित ऐसी है अविद्यादि दोषवान पुरुषों का भी हितै सी है और इन दोषों से रहित का भी हितै सी है तो फिर देखता है कि हित किसका किस में है उसका विधान कर देता है तो अविद्यादि दोषों से दूषित चित्त वाले का हित कूर्व्य कर्मा जिजी विशेषतम साम एवं तो इननाथे तोस्ती न कर्म लिप्पेते नरे के अनुसार कर्म में ही है इसलिए कर्म का विधान किया है वेद ने तो एक तो अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुष प्रति विहितत्वात् विही ये ना। तो शुरू में जो यत शब्द हैं उसके द्वारा परामृष्ट अर्थ बताया सदोष पुरुष के द्वारा अनुष्ठे अपर विद्या का विषयभूत कर्म ये यथ शब्द से परामृष्ट है अब वही विचार का विषय भी बनेगा तो तत शब्द से लेना ये जो भी तत्वाद के बाद में तत है ना तो तत्याने तो वो, वो कर्म ये लो और फिर मूल में जो लोकान कर्म चितान ये द्वितीयंत तो लोकान शब्द है ना वो भी परीक्षण परीक्षका विषय विशे, विशेषण है विषय विशे बता विषय बताता है परीक्षा का तो आगे कहते हैं तद अनुष्ठान कार्य कार्यभूता लोका इसमें तत् शब्द से लिया गया अविद्या का अपराविद्या का विषयभूत कर्म और उसके अनुष्ठान का कार्यभूत यानि फलभूत कार्य, फल कार्य शब्द यहाँ फल के लिए है तो तद अनुष्ठान में से लेना कर्म को और तद अनुष्ठान का अर्थ हुआ कर्म अनुष्ठान और उस कर्म अनुष्ठान का फलभूत जो लोक हैं स्वर्ग आदि तीन हैं ना यह लोक स्वर्गलोक देवलोक विहित कर्म का फल प्रजया अयन लोको जैया कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक और यहाँ पर जो कर्म है अपर विद्या का विशेष शब्द से तीनों को लेना प्रजा कर्म और विद्या अनुष्टे विद्या हैं सकाम उपासना और ये इनका फलभूत जो लोक है वो हैं दक्षिणोत्तर मार्ग गम्य हाँ तो ये कहा जा रहा है कि तद अनुष्ठान कार्यभूता लोका वे लोग कौन हैं तो कहते ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता तो दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा में लक्ष्य लक्ष्यंते गम्यंते प्राप्यंते लक्षणा ऐसी उत्पत्ति करिए तो लक्षण शब्द का अर्थ हो जाएगा प्राप्त होने वाले प्राप्यमान और किस प्राप्यमान तो दक्षिण-उत्तर मार्ग से दक्षिण मार्ग से और उत्तर मार्ग से प्राप्त होने वाले जो लोक है वे हैं वेद विहित कर्म से कर्म के फलभूत लोक इसलिए फलभूता लोका और जो निषिद्ध कर्माचरण से और विहित कर्म के न करने से प्राप्त होने वाले लोक हैं अधोगति वो भी तो फल हैं वो पाप कर्म का फल है उसे भी बताया जा रहा है वो भी संसार है उसका भी विचार करना है तो ये च विहिताकरण प्रतिषेधा क्रम दोष साध्या नरक तीर्यक प्रेत लक्षणा तो जो फल लोक कैसे हैं तो कहते विहित अकरण दोष साध्या शास्त्र ये कहता है कि विहित जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है नैमित्तिक जो श्राद्धादि कर्म है इनका अनुष्ठान करने से कोई फल तो नहीं होगा मीमांसक सिद्धांत के अनुसार किंतु न करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा और प्रत्यवाय दोष का फल भोगने के लिए जिन शरीरों की प्राप्ति होती है उन्हें यहां पर बताया जा रहा है नरक तीर्यक प्रेत लक्षणा शब्द से तो विहित अकरण नाम का जो एक दोष है और दूसरा एक दोष बताया जा रहा है प्रतिषेध अतिक्रम दोष तो प्रतिषेध का अतिक्रम है माँ हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि निषेधवाक्य जिस कार्य को करने के लिए मना कर रहा है हिंसा हिंसादि को वो करना ये माना जाता है प्रतिषेध का अतिक्रमण कर दिया यानी कोई किसी मार्ग पर जाने के लिए मना कर रहा है उसकी बात नहीं मानी उस बात का अतिक्रमण हुआ हिंसादी करने के लिए शास्त्र मना कर रहा है। जो मना करने वाला शास्त्र है हिंसादी वो है प्रतिषेध और उसका अतिक्रम है अतिक्रम है उसकी उसे न मानना हिंसादि जरूर करना ये हुआ हिंसा प्रतिषेध अतिक्रम नाम का दोष विहित अग्निहोत्रादि का न करना भी दोष है और प्रतिषेध का अतिक्रम करना ये भी दोष है और इस दोष से होने वाला जो फल है विहित अकरण दोष और प्रतिषेध अतिक्रम दोष से साध्य फल वो फल क्या होगा नरक नारकी यौनि की प्राप्ति तीर्यक यानि पक्षी प्रेत आदि शरीरों की प्राप्ति ये हैं इन दोषों का फलभूत लोक और तान यानी साधन जो दो प्रकार का है विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म ये दोनों प्रकार का साधन और उन दोनों प्रकार के साधनों का फलभूत जो लोक उनको यहाँ पर तान शब्द से लेना और तान ये तान परीक्षा इनकी परीक्षा करनी है परीक्षा पदार्थ बताते हैं प्रत्यक्ष अनुमान ही सर्वतो याथात्म अवधार्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण से सर्वात्मना सर्वतकार सब और से याथात्मेन अवधार्य इस साध्य साधनात्मक संसार का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण यानि शास्त्र प्रमाण से जो वास्तविक स्वरूप हैं उसका अवधारण करके ये परीक्ष का अर्थ निकलेगा परीक्षलोकान का थोड़ी टीका है इस टीका को देखिए अहिक कर्म फलस्य फल से पुत्रादेर नाश विषय तो ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी साध्य साधनात्मक संसार का वास्तविक स्वरूप निर्धारित कर लें तो ये अनुमान करने की या शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस लोक का जो फलभूत हैं पुत्रादि वह नाशवान हैं विनाशी हैं अनित्य हैं इसका निर्धारण करने के लिए आवश्यकता नहीं है आ, अनुमान प्रमाण या आगम प्रमाण की प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ये इस लोक का जो कर्म फल हैं वह अनित्य हैं ये निश्चित होता है इसलिए कहते हैं कि अहिक कर्म फलस्य पुत्रादेर तो कर्म फल हैं इसी जन्म में जिसका अनुभव करते हैं हम वह फल वह है पुत्रादि और ये नाशवान है इनका नाश होता है इन्हें विनाशी बताने वाला अनित्य बताने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए नाश विषय प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्षम प्रमाणम और जो पारलौकिक पदार्थ हैं वे भी आहिक भोगों के तरह विनाशी ही है इसका निश्चय कराने वाले अनुमान तथा आगम दो प्रमाण है इसे कहते हैं पहले अनुमान को बताते हैं कि विमतम अन्यम कृतकवात घटवत अनुमानम आमुष्मिक नाश विषय आमुष्मिक पारलौकिक विषयों के विनाशित्व को बताने के लिए यह अनुमान प्रमाण है विमतम शब्द से लेना है आमुष्मिक भोग पारलौकिक भोग वे भी अनित्य हैं उनमें अनित्यत्व तो साध्य हैं कृतकत्व तो हेतु हैं घटादि दृष्टांत हैं तो जैसे कुलादि का आ, कर्म साध्य हैं घटादि वे अनित्य हैं यत्र यतक त्र त्यव कृतकत्म है न कर्म कार्य तो घटादि कृतक हैं कर्मकार्य कार्य हैं कुलादि कर्म से साध्य हैं और अनित्य भी हैं ऐसे अग्निहोत्रादि कर्म साध्य जो स्वर्गा वे भी कुलाल कर्म साध्य घटादि के तरह अनित्य ही होंगे ये अनुमान स्वर्गादि भोग के नाश विषयक हैं और आगम प्रमाण भी हैं आगम यानी शब्द प्रमाण वो शब्द प्रमाण बताते हैं आगे कि तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते सर्वात्मना इदी आगमस्तरित सर्वात्म अवधार्यथाइ तो कर्मचि लोक क्षीयते ये जो आगम है यानी शास्त्र है ये बताता है कि जैसे यहाँ पर कर्म से प्राप्त कृषादी कर्म से प्राप्त अनित्य सै ऐसे अग्निहोत्रादि कर्म से प्राप्त स्वर्गादि भी अनित्य हैं तो इत्यादि आगम यानी आमूष्मिक विनाश विषय ऐसा लगाना विषय और तय अन्य सर्वात्मना अवधार्य ये परीक्ष लोकान्का निकलेगा तय यानी तय प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण से ये तीन है न इसलिए बहुवचन है तो तय यानी प्रत्यक्षादी प्रमाण प्रमाण अन्य सर्वात्मना अवधार्य तो साध्य साधनात्मक संसार अनित्य है ऐसा अवधारण यानी निश्चय करके आगे भाष्य में है लोकान तो लोकान का अर्थ करता है संसार गति भूतान गति का अर्थ है फल तो संसार गति भूतान यानी संसार अंतपाती फलभूत तो संसार अंतपाती फलभूत लोक कौन है तो अव्यक्तादी कट्यक्तादीस्थवराता व्यात अव्यातलक्ष बीजाकुर व इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान अनेक अनर्थ शत सहस्त्र संकुलान कदली गर्भवतो असारान उत्पत्तिमितता अनेकअनशतसहसुला कदलीगर्भवत असारा नगराकार स्वरूप जल बुदबुद फेन समान प्रतीक्षण प्रध्वंसान ये सब लोकान का वर्णन है कर्मफल का वर्णन है कि कर्मफल कैसा है तो संसार गति भूतान संसार अंतपाति फलभूत है ये लोग और वो कहाँ से कहाँ तक हैं तो अव्यक्तादिस्थावरा अव्यक्त हैं अव्याकृत प्रकृति असंभूति तो असंभूति की उपासना भी बताई हुई है ना? नभूतिंच विनाशं यस्तद्वेदो सब विनाशेन मृत्यु तीर्थ संभुत्या असंभुत्या अमृतम ईशावास्य उपनिषद में तो वहाँ की जो असम्भूति है वो है यहाँ का अव्यक्त तो जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वे अव्यक्त भाव को प्राप्त करते हैं असंभूति भाव को प्राप्त करते हैं प्रकृति लय होता है और प्रकृति लय भी पुरुषार्थ हैं क्यों वहाँ दुख का अभाव है जैसे नींद पुरुषार्थ है कि नहीं पुरुषार्थ है ने जीवों के द्वारा जिसको चाहा जाता है जिसकी अपेक्षा की जाती है नींद नहीं आएगी एक दो दिन यदि तो व्यक्ति प्रयत्न करता है औषधि आदि लेता है वैद्य से सलाह लेता है नींद नहीं आ रही है नींद आने का उपाय बताइए उपाय अपनाता है का मतलब साधन कर रहा है नींद के लिए तो नींद भी साध्य है ना, तो नींद के तरह ही अव्यक्त भाव होता है हाँ प्रकृति लय है ये संसार अंत तो है क्योंकि साधन रूप है ना तो अब आ, और वो अव्यक्त अव्यक्तादि अव्यक्त से प्रारंभ करके प्रकृति लय से प्रारंभ करके स्थावर पर्यंत असमूति की उपासना का फल है अव्यक्त का सायुज्य और विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष का फल है स्थावर यौनी तक की प्राप्ति वृक्षादि बनना निषिध कर्म का फल है ये लोक शब्द से लेना है अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत का कर्म फल और ये है कैसा वस्तुतः तो कहते हैं अव्याकृत अव्याकृत लक्षणान व्याकृत अव्याकृत लक्षणान तो व्याकृत अव्याकृत व्याकृत यानि कार्य रूप नाम रूप से अभिव्यक्त और अव्याकृत यानि नाम रूप से अनभिव्यक्त कारण अवस्था कारण उपाधि हाँ रूप कार्य कारण रूप अक्षर अक्षर रूप गीता का पंद्रहवे अध्याय है जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष है तदात्मक और बीजाकुर इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान तो बीजांकुर के तरह जो इतरेतर उत्पत्ति का निमित्त है जैसे बी पूर्व बीज उत्तर अंकुर का निमित्त है और उत्तर अंकुर वृक्ष बन करके उससे होने वाला जो बीज वह फिर उत्तर अंकुर का हेतु तो बन जाता है तो विज़ांगकुर के तरह ही यह भी पूर्व पूर्व जो शरीर हैं उनसे होने वाला जो कर्म है उत्तर उत्तर शरीर की प्राप्ति का कारण बन जाता है इसलिए इसे भी कहा जा रहा है बीजांग इतरेतर उत्पत्ति निमित्ता और अनेक अनर्थ शत सहस्र संकुलान तो अनर्थ कहते दुख को तो अनेकों प्रकार के दुखों के शत सहस्र संकुल हैं क्या मतलब असंख्य आ, संकुलों से युक्त हैं समूह से युक्त हैं कहीं पर भी पहुंचे दुखों से छुटकारा नहीं है अव्यक्त भाव में भी साक्षात दुख न होने पर भी दुख का बीज रहता है और बाकी व्याकृत अवस्था में तो संसार में सर्वोत्कृष्ट जो गति है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति सायुज प्राप्ति हिरण्यगर्भ का सायुज तो हिरण्यगर्भ को भी बृदारण्य उपनिषद ने कहा कि सो अभिभेद उन्हें भी भय होता है और उनका भी अकेले में मन नहीं लगता तो ये प्रपंच उपस्थित कर देते हैं वही फिर चौरासी लाख प्रकार के शरीर धारण करते हैं अकेले में मन नहीं लगा तो ब्रदारण्य में कहा कि उसने फिर पुरुष और स्त्री को बनाया फिर वहाँ से मनु की उत्पत्ति होने के बाद आने को प्रकार की जो यौनियाँ हैं उनकी उत्पत्ति हुई तो इस प्रकार वो अकेले में मन न लगना और भय होना ये बताता है कि हिरण्यगर्भ भी अनर्थ संकुल से घिरा हुआ है इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अनेक अन अनर्थ शत सहस्त्र संकुल और कदली गर्भ वत असारान कदली गर्भ के तरह जो असार हैं माया मरीछी उदक गंधर्व नगर नगराकार हैं तो माया के तरह खाली दिखने के लिए मात्र हैं माया जो दिखती हैं होती नहीं है उसे कहा जाता है माया मायावी की जो माया है यानी जादूगर की जो जादू हैं वो केवल दिखती हैं होती नहीं हैं ऐसे यह लोक भी संसार भी दिखता है लेकिन है नहीं लेकिन जब तक जादूगर जादू दिखाता है तब तक तो वही सही लगता है कि नहीं जब तक स्वप्न दिखता है स्वप्न अनुभव करता है व्यक्ति तब तक स्वप्न ही सत्य भाजता है लेकिन होता सत्य नहीं है जगने के बाद कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि स्वप्न है या सत्य नहीं है करके <coughs> स्वयं स्वीकार करता है ऐसे ही ये कहा कि माया मरीची उदक मरीची उदक हैं सूर्यकिरण मरीची कहते सूर्य किरणों को और उदक कहते पानी को तो सूर्य किरणों में दिखने वाला पानी मरुभूमि में मरुस्थल पर रेगिस्तान आदि में क्या होता है कि सूर्य किरणें फैलने के बाद उनमें जल की भ्रांति होती है उसे कहा जाता है मरीची उदक पूरा सागर का सागर दिखता है लेकिन होता नहीं है दिखता मात्र है ऐसा ही ये संसार है, दिखता है है नहीं तो मरीची उदक सम ये समान के साथ समान शब्दों को सबके साथ लगाना गदली हाँ क्या नाम हो? ओ बीज वो कहा माया समान मरीची उदक समान ऐसे गंधर्व नगर समान ये आकार शब्द है ना आकार उसको सबके साथ जोड़ना तो गंधर्व नगर आकार तो गंधर्व नगर होता नहीं है बादलों से जो बना हुआ एक शहर जैसा दिखता है लेकिन वो होता नहीं है दिखता मात्र है उसे कहा जाता है गंधर्व नगर ऐसा ही संसार है और स्वप्न समान तो स्वप्न के समान भी हैं और जल बुध बुध फेन समान तो जल के तो बुधबुदे हैं जब तक हवा उनमें है, तब तक हैं हवा निकलते ही शांत हो जाते हैं पानी ही है ऐसे फेन भी तो ऐसा ही ये कर्मफलभूत संसार हैं और प्रतिक्षण प्रध्वंसान क्षण क्षण विनाश के ओर दौड़ रहा है इसलिए उसे कहा जा रहा है प्रतीक्षण प्रध्वंसान लोकान निर्वेदम आयात की व्याख्या करते हैं कि ऐसा जो संसार है इसी रूप से जब अवधारित हो जाए तो कहते हैं पृष्ठतः कृतवा। तो इस संसार को पीछे ढकेल दें पृष्ठतः कृतवा पीछे किसी को ढकेलते हैं उसका अनादर करते हैं जिसका आदर करना होता है उसे आगे कहते हैं आगे चलो और जिसका अनादर करना होता है तो उसको पीछे हटा करके आगे निकल जाता है व्यक्ति तो इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि पृष्ठतः कृत्वाइनी इति अनादृत्य आवत अनादर करके इस संसार का और अनादर है मन में यदि सामने जो भी आजार उसका अनादर कर ले तो थप्पड़ी खाते खाते रहना पड़ेगा तो मन से महत्व तो न देना जिसका अनादर व्यक्ति करता है उसको महत्व तो नहीं देता तो फिर महत्व तो न देने से अपने आप ही वो छूट जाता है मन फिर उसके चिंतन में नहीं लगता जिस जिसके प्रति महत्व तो बुद्धि होती है उसके उसके उसका ही चिंतन मन से होता है और जिसके प्रति महत्व तो बुद्धि छूट जाती है तो फिर उसका चिंतन मन नहीं कर, करता इसलिए कहते हैं कि पृष्ठतः कृत्वा यानी अनादृत्य अर्थात महत्व तो बुद्धि इस संसार से हटाकर अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान पे लोकान का विशेषण है ना मूल में कर्मचितान लोकान का यहां तक विचार हुआ लोक ऐसे हैं और वो कहां से प्राप्त हुआ है लोक जो न होता हुआ भी दिख रहा है ये संसार तो कहते हैं अविद्या काम दोष प्रवर्तित जो कर्म है भोगतापना का अभिमान कर्तापना के अभिमान रूप अविद्या और अविद्या जनित जो अधिक पारलौकिक भोगों की कामना रूप काम इन दोषों से प्रवर्तित जो कर्म उसका फलभूत है प्रवर्तित कर्म चितान कर्म से प्राप्त होने वाला है कर्मचिता लोकान धर्माधर्मर्ति तो धर्माधर्म से ये निर्वर्तित निर्वर्तिने संप्तव्य है, है अविद्या कामदोष प्रवर्ति कर्मचिता शब्द कार्थ कर दिया धर्माधर्मर्ति लोकान तो धर्माधर्म रूप कर्म से निष्पन्न हुआ निष्पन्न हुए जो लोक हैं यानी ये संसार है, इन्हें ब्राह्मणोंवेदमायात इनका अनादर करके इनके विषय में वैराग्य प्राप्त करे ब्राह्मण ये कहा जा रहा है तो ब्राह्मण से विशेष अधिकार सर्वत्यागे न ब्रह्म विद्या ब्राह्मण ग्रहण तो कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्राह्मणोंवेदमायात यहाँ पर ब्राह्मण पद का ग्रहण करके मूल मंत्र में श्रुति ये बताना चाहती हैं कि विशेष रूप से अधिकार पराविद्या में ब्राह्मण का है और तीन नंबर टिप्पणीकार टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं भाष्यकार भगवान विशेष शब्द का प्रयोग करके ये ज्ञापन करते हैं कि अन्य भी संसार से के प्रति विरक्त जो हैं ब्राह्मण इतर उनका भी अधिकार भाष्यकर भगवान होता है करके बता रहे हैं विशेष शब्द का प्रयोग करके ये तीन नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि विशेषतः इति विशेषतःती उत्या सन्यासे संन्यासे अनुमन्यते अमन्यव भाष्यकृत इति अवधेय विशेष शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं तो सर्वत्यागेन संयासे न ब्रह्म विद्यायाम विशेषतः ब्राह्मण सेव अधिकार इति ब्राह्मण ग्रहणम इसीलिए ब्राह्मण पद का मूल मंत्र में ग्रहण है इसके विषय में थोड़ी टीका है टीका को भी देखिए कि नैतादृशं ब्राहम्मणस्ति यथकता समता सत्यता शीलम स्थितिर्दंडनिधानजव तत ततपरम क्रियाभ्यति स्मृतेर्ब्राह्मणस तो ये एक स्मृति एकमृति हैने महाभारत स्मृति ग्रंथ है ना तो महाभारत में शांति पर्व में मोक्ष धर्म प्रकरण आता है एक भीष्म जी ने युधिष्ठिर को कई धर्म समझाए हैं राज धर्म लोक धर्म मोक्ष धर्म भी समझा तो मोक्षधर्म को समझाते हुए ये कहा कि नेता दृशम ब्राह्मणस्य से यथा एकता समता सत्यता च तो ब्राह्मण का वक्षमान जो वित्त है इस वित्त को छोड़ करके दूसरा कोई वित्त हो नहीं सकता वित्त है संपत्ति तो ब्राह्मण की मुख्य संपत्ति क्या है तो एकता अद्वैत दर्शन एकता अद्वैत भाव और समता है गुण दोष रहित होकर के एक निर्दोष का दर्शन समान रूपता का दर्शन और सत्यता और शीलम और शीलम के विषय में लिखते हैं सर्वभूतेषु कर्मण मनसा गिरा छे नंबर टिप्णी में अग्रहश्चान प्रशस्यते प्रश्यते यदन हितम् न स्यात् सैदत्मन कुर्यात् अपतृपेतवा युंचन तत्व तथा कुर्यात् श्लाघेत संसदी शीलम समा नैतत्य कथितम कथित कुरुसतम ये म नहीं हो कुरुसत्तम पूरा होना चाहिए म कुरुसतम संबोधन है युधिष्ठिर का भीष्मी ने किया हुआ हे कुरुसत्तमा कहते शील उसको कहा जाता है कि किसी भूतों के प्रति द्रोह का भाव नहीं है सर्वभूतेषु अद्रोह किसे किससे होता है द्रोह तो कर्मना मनसा और गिरा द्रोह हो हो सकता है तो जिसके प्रति द्रोह होता है उसके उससे जिससे दुख हो ऐसा ही कर्म करेगा व्यक्ति ऐसी वाणी बोलेगा ऐसा ही चिंतन करेगा और ये कहा कि सर्वभूतेशु अद्रोह ये शील है तो किसी भी प्राणी को अपने कर्म वाचा तथा मन से दुख पहुँचे ऐसा व्यवहार न हो तो माना जाता है ये शील है, अद्रोह है। और भी शील हैं अनुग्रह तो सबके प्रति कृपा का भाव अनुग्रह का भाव और दानम यथा संभव अपने पास जो है उसका वितरण इसे शील कहा जाता है उत्कृष्ट शील माना गया है और भी शील को बताते हुए कहते हैं भीष्म जी कि यत आत्मनः कर्म पौरुषम अन्येशाम हित ये न येन व अपत्रपेत तत कथन न कुरियात ऐसा अनुय करिए दूसरे श्लोक का इसका अर्थ है कि हमारा जो कर्म दूसरों का हित रूप नहीं है उसे न करें तत चन न कुरियात जिस हमारे कर्म से दूसरे का हित नहीं होता है ऐसा कर्म हम न करें स्वार्थपूर्ण कर्म न करें और कहते ये न वेत जिस जिस कर्म के करने से हमें लोगों के सामने लज्जित होना पड़े वो कर्म न करें ये शील कहलाता है और तत्व कर्म तथा कुरियात ये न श्लाघ्यत संसदी कहते हैं फिर कर्म कैसा करें तो कहते हैं जिससे सभा में संसद में प्रशंसा हो ऐसा कर्म करें लोक जिस कर्म करने से हमारी प्रशंसा करें लोगों के प्रशंसनीय जिन कार्यों से बन सकते हैं वे कार्य करना ये शील है <coughs> शीलम समासेना ये ते कथितम ये संक्षेप में ये शील आपको हमने कहा ऐसा भीष्मजी युधिष्ठिर को कहते हैं तो ब्राह्मणो निर्वेद मायात ये जो पूर्वार्ध है यहाँ तक की चर्चा हुई अब आगे हैं हाँ ब्राह्मण पद तक चर्चा हुई आगे क्या करना है इसकी चर्चा आ रही है ब्राह्मण को तो परीक्ष लोकान ब्राह्मणो निर्वेद मायात निर्वेदम आयात की व्याख्या आ रही हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल